पातंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र 19 यहाँ पर सत्कार्यवाद का सिद्धांत समझ लेना चाहिए अर्थात प्रथम कार्य जो लिंग मात्र महत्त्व है वह उत्पत्ति से पूर्व प्रधान में सूक्ष्म रूप से स्थित हुआ ही प्रधान से विभक्त हुआ है पहले असत नहीं था इसी प्रकार छह अविशेष लिंग मात्र महत्त्व में पहले सूक्ष्म रूप से स्थित ही अभिव्यक्त हुए हैं इसी प्रकार सोलह विशेष भी अविशेषों में स्थित हुए ही विभक्त होते हैं सोलह विशेषों से आगे कोई नया तत्व नहीं बनता है अर्थात इनका कोई नया तत्वरूप कार्य नहीं इसलिए न उसमें कोई सूक्ष्म रूप से स्थित है न कोई तत्वांतर उत्पन्न होकर विभक्त होता है अतः उनका नाम विकृति है टिप्पणी व्यासभाष्य का भाषानुवाद सूत्र दृश्य गुणों के भेदों का निश्चय कराने के लिए यह सूत्र आरंभ होता है विशेषाविशेष लिंगानी गुण पर्वाणी विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग ये गुणों के पर्व हैं उनमें आकाश वायु अग्नि उदक और भूमि ये पांच भूत हैं और ये पांच भूत शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन मात्राओं अविशेषों के विशेष हैं तथा स्रोत त्वक चक्षु जिहवा घ्राण ये पांच ज्ञानेंद्रिय हैं वाक हाथ पैर पायु गुदा और उपस्थ जन्नेन्द्रिय ये पांच कर्मेंद्रिय हैं मन सर्वार्थ ग्यारहवा इंद्रिय है ये सब अहंकार रूप अविशेष के विशेष हैं गुणों के ये सोलह विशेष परिणाम हैं छह अविशेष हैं शब्द तन्मात्रा स्पर्श तन्मात्रा रूप तन्मात्रा रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा ये एक दो तीन चार और पाँच लक्षण वाले शब्दादि पांच अविशेष हैं और छठा अहंकार मात्र अविशेष हैं ये सत्ता मात्र स्वरूप महत्त्व के छह अविशेष परिणाम हैं और जो कि अविशेषों से पर है लिंग मात्र है वह महतत्व है ये छह अविशेष उस सत्ता मात्र महत्त्व में अवस्थित रहकर वृद्धि की पराकाष्ठा का अनुभव करते हैं और प्रति संसृज्यमान प्रलय को प्राप्त होते हुए उसी सत्ता मात्र महत आत्मा में अवस्थित होकर निसत्ता सत्य निसत्सद निरसद अव्यक्त अलिंग प्रधान में लीन होते हैं यह उनका लिंग मात्र परिणाम है निसत्ता सत्य अलिंग परिणाम है अतः अलिंगावस्था में पुरुषार्थ हेतु नहीं है आदि में लिंगावस्था में पुरुषार्थकर्ता कारण नहीं होती है अतः उसका पुरुषार्थकता कारण नहीं होती अतः वह पुरुषार्थकृत न होने से नित्य कहलाता है